विषयः न्यायसूत्रविषयसङ्ग्रहः प्रस्तोतप्राचार्यः सच्चिदानन्दमिश्रः वाराणसी अस्मिन् व्याख्याने प्रतिपाद्यविषयाः एवं भवन्ति प्रथमतः न्यायसूत्रपरिचयः तत्र ग्रन्थकर्तृविषये गौतम अक्षपादरूपग्रन्थकर्तृविषये विप्रतिपत्तिप्रतिपादनं तदनन्तरं सूत्रे उद्देश्यलक्षणपरीक्षाः क्रमेण भवन्तीति प्रथमाध्याये उद्देश्यः लक्षणञ्च तत्त्वानां विषये कृतं द्वितीये अध्याये प्रमाणपरीक्षा प्रवर्तते इति निरूप्यते तदनु तृतीयचतुर्थाध्याययोः प्रमेयपरीक्षा भवति पञ्चमे परिशिष्टतत्वानां परिगणनञ्च इति निरूप्यते अनन्तरं समग्रस्य शास्त्रस्य एककर्तृकत्वस्य पुष्टिः शास्त्रोद्देश्यं निःश्रेयसाधिगमः इति च प्रतिपाद्यते तदनु शास्त्रप्रक्रिया विव्रियते संसारः मिथ्याज्ञानमूलः तन्मिथ्याज्ञानापाये अपवर्गः इति च प्रतिपाद्यते अनन्तरं प्रमेयेषु मिथ्याज्ञानप्रतिपादनं तत्र दोषाः करणत्रयेण निषिद्धाचरणविषये तद्धाने विहिताचरणं तेन मिथ्याज्ञानापायः इति प्रतिपाद्यते अनन्तरम् उभयविधकर्मणां हानात् प्रवृत्त्यपायः हा भवति तेन अपवर्गः इति निरूप्यते अनन्तरं षोडशतत्वानां संक्षिप्तविवरणं भवति प्रमाणप्रभृतिनिर्णयपर्यन्तं पूर्वं प्रस्तूयते अन्ते वादादिसप्तकविवरणं तेषाम् कथम् अपवर्गोपयोगिता इति तत्प्रकारश्च निरूप्यते वेदसे नाथाय नमस्कारा ना अहं सच्चिदानश्रः न्यायसूत्रस्य विषये किमपि वक्तव्यं परिचयात्मकं प्रस्तव्यम् अक्षपादेन गौतमेऽपि अपरनाम्ना प्रसिद्धेन भगवता महर्षिणा न्यायसूत्रं प्रणीतम् अत्र सन्ति पञ्च अध्यायाः प्रत्येकम् अध्याये अं ग्रंथ संपूर्ण ग्रंथ एक अक्षपा प्रणीता अपरेण वापू विदुषा विद्य सदेह तेचन विद्वांस ये एवं स्वीकु ये प्रथमाध्यामकसूत्र एक प्रणीत द्वितयाध्याय पंचमा पंचमाध्याय न्यायसूत्र कपरेण विदुषा प्रणीता त्रेन से कि अंथस विषयाणवोक्रीय है ये तत्वानाम येषा तत्वा विवेचन करवेचन प्रथमाध्या सप्तिम ग तथमें सूत्रे ग्रंथकृत एवं प्रतिण प्रमेयोजन दृष्टा सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प भास जंड हेत्वास छल जातिग्रहस्थान साधि पुन षोडशा तत्वा विवेचन प्रथम अध्यास प्रथम से निर्णय पदारणयपर्यता आरभ्य निर्णयपर्यता द्विते आधिक हेत्वाभास छल जातिग्रहस्थान विवेचना अतः प्रथम दृष्टिया प्रतिभा कवल प्रथमाध्यामक्रंथ कौतमे अक्षपादेन विखि आसतीध्याय आरभ्य पंचमाध्याय कचिद अनेषि लेखक प्रणीता अच्छा प्रस्ताव विदे अस्ताव सी के विद्वांस यहा सतीश्चंद्र विद्याभूषण प्रभृत जेश चिंतनमस्त्र न्यायसूत्र कैसे विदुषा प्रति लिखिम वा न एक अपरमी कारण प्रतीयते नागाजुन बौद्ध विदुषा न्यायसूत्रण ग्रंथ एक ग्रंथरत् प्रणीत वैगल्यसूत्र सूत्री नामधेय अस्ल्यसूत्रनामेय ग्रंथे श्रीमाजुन कवल प्रथमाध्याय न्यायसूत्रण पिगणन चयन सूत्रण आनुपूर्वीश एक, एक खंडनम भी दधा तंथे नागाजुन प्रतिज्ञा विदे तर्क वाद यछति तस् हंकार हालांकि वैदल्यसूत्रक अस्य अयम तर्क यः कश्चन वादं कर्तुं वाञ्छति तस्य अहंकारस्य विनाशाय परिशमनाय अहम् इमं ग्रन्थं निर्ममिमं ग्रन्थं करोमि तर्हि यदि तेषां मन्तव्यमेवम् अस्ति यदि सम्पूर्णं न्यायसूत्रम् एकेनैव विदुषा प्रणीतमस्ति तर्हि किं कारणं विद्यते यत् वैदल्यसूत्रकारः नागार्जुनः केवलं प्रथमस्यैव अध्यायस्य खण्डनं कर्तुं वाञ्छति तस्य एतादृशी प्रतिज्ञा विद्यते तर्कज्ञानाभिमानेन वादं यः कर्तुम् इच्छति तस्याहङ्कारः नाय वच्मि वैदल्यसूत्रकं तरी सा साज्ञा तो तदनीमे सफली भवती यदा तेन तेनाव न्यायसूत्र खंडन विहिब किंतु समग्र ग्रंथ से खंडन तेनाली अत अतः आशंका जागर्ति जगर् यूत्र प्रथमाध्या प्रथम प्रणीता आसती आध्याय आरभ्य पंचमाध्याय ग्रंथ अन कचिद योजि सै तमसयाधारि शक्य विद्यारे न्यायसूत्रे कथं केन क्रमेण न्यायसूत्रे विषयाणां प्रतिपादनमस्ति के के विषयाः समग्रे न्यायसूत्रे प्रतिपादिताः सन्ति यदि के विषयाः विचारिताः यदि वयं निश्चिनुमः यत् केषां केषाञ्चित् विषयाणां क्रमशः प्रतिपादनं तस्मिन् ग्रन्थे विद्यते वेत ये सामग्रो व्रंथ कदुुषा प्रणीता कि विव्या लिखिता तहि एवं असथस विषय एका प्रक्रिया प्रतिद्य है अस्थे सा प्रक्रिया सर्वथा नवीना सर्वूर्ण चा प्रक्रियाशन अन्य बहुत विद्भुभ स्वीकृता ग्रंथ निर्माण सा प्रक्रिया चंते उद्देश्यलक्षणक्रम परीक्षाक्रमेण ग्रंथ से प्रथम उद्देश्य सैन लक्षण सैनक्षा सी कि उद्देश्यपदार किवल का उद्देश्य प्रोचे नाम वस्तुस उद्देश्य नाम ग्रहणपूर्वक युद्ध विषयाण परिचय दीये नाम संकर्तन कवल क्रीय से नाम पीग्युच्य उद्देश्य अनतर तब क्रीय लक्षण नाम असाधारण आंग्ल भाया डिफिनेशन उच्य तरी न्यायसूत्र से प्रक्रिया विद्यार प्रथमं तावत् प्रथमसूत्रेण किञ्च अनन्तरं तेषां तेषां प्रमाणानां प्रमेयानाम् अन्येषां च तत्त्वानां नामसङ्कीर्तनं निधाय लक्षणं क्रियते एवं क्रमेण द्रष्टुं शक्यते यत् न्यायसूत्रस्य प्रथम प्रथमे प्रथमे अध्याये उद्देशः विद्यते नामे वस्तुसकीर्तन उद्देश्य अन तत्वाता परीक्षा तो न क्या केवलं नाम मेण वस्तुसकीर्तन विधाय लक्षण प्रतिताध्याध्या चतुध्या परीक्षा क्रीय पंचमें अध्या कि लक्षण अति सही द्वितेध्या प्रमाक्षा क्रीय प्रथम लक्षण विधाय द्वित प्रमा चुना प्रमाणन स्वीकृता सोनी प्रत्यक्षा उपम श्रमु उपम शब्द से तह दिएध्या परीक्षा क्रीय परन्तु तत्र कश्चन क्रमव्यत्यासोपि विद्यते प्रमाणानां परीक्षा अस्ति चेत् प्रथमं प्रत्यक्षेण आरब्धव्यं परन्तु प्रत्यक्षेण ग्रन्थकारः परीक्षां नैव प्रारब् प्रारम्भं प्रारम्भं करोति किं करोति प्रथमं संशयपरीक्षां करोति संशयं परीक्षते किं कित संशय कस्तावत्शय संशय से कि लक्षण किंवा तलक्षण संभव प्रथम प्रथम संशय परीक्षते अन प्रमाणसम परीक्षा क्रीय से प्रमाणसमीक्षर प्रमाण विशेषपरीक्षा ok अभी क्रीय से प्रत्यक्ष विशेष अच्छा उपमन शब्द प्रमाण क्रमेण परीक्षा अनतर तब्य चुर्भ्य प्रमाण्य अति का विचार्य द्वित प्रमा के अभाव प्रमाचन स्वीकु ऐतिह्य प्रमाण केचन विद्वांसा स्वीकुद्ध सूपस्थाप्य प्रमाण चतर्षु प्रमाणु अंतर्भाव बतिक्त आवश्यक प्रतिदयती सूत्रकारा पुनच्च तृतीय अध्या प्रमे परीक्षा कौन प्रम प्रमेय तथयती न्याय्यकार प्रमाक्षिता प्रमे इधम शरीर बुद्धिमन प्रवृत्ति दोश प्रेत्यलदुखापवर्गास्त प्रमेय अनयारीत्यामेयते न्यायसूत्रकाराण आशय तत्मी यक्षण प्रथम कृतमस्तक्षण विषय पुनच आत्मस्वूपे कि आत्मा शरीरादीसूप कि शरीर में आत्मा इंद्रिय आत्मा ज्ञानमें आत्मा अनया रिख्या भिन्ना मता सी भिन्ना मता सूपस्थापनपूर्वक आलोचना ग्रंथक समीक्षा कौती प्रतिदय ये आत्मा शरीरभ्य अतिक्त नित्य न तृतीयध्या चतुध्या प्रमे क्रमश एक परीक्षा विधाय पंचमेंध्याव कचन पिशिष्टा तरह त्रल जातिग्रहस्थानी पिगणिता तत्वा नाम, जाति यदा अतिम तत्व्रहस्थ प्रथमेध्यादा ग्रंथ तो जातिष अत्य सूक्ष्मतया अत्य संक्षेपे प्रतिद्यार निग्रहस्थन विषय अत्य संक्षेपे प्रतिद्य है अतः विभाग न पंचमाध्या प्रथमें आध्यकती प्रथम विभाग विभाग विधायक प्रत्येक प्रतिहां प्रतिकर्षो प्र... उत्कर्षाकर्ष वर्णवर्णे विक साध्य एवं रीत साधर्मिम वैधर्मसम अने दिशा जोत्युतरा सोत्युतरा सर्वशतिरा सो चतशतिराकैकश विभाग विधाय अपि एक लक्षण प्रतिदयती उदाहमें प्रतिदयती क्रमण अने जाती जातुतराण प्रत्यवस्थन क्रीय से पूर्वपक्षि विरोधि तेरण तात्युतरा सधान करीय अस्माध्याय से प्रथमे आन्निके सूत्रकारः प्रतिपादयति द्वितीयेके तु निग्रहस्थानानां प्रतिपादनं करोति द्वितीये स्थाने तु प्रतिज्ञाहानि प्रतिज्ञान्तरादीनां द्वाविंशतिनिग्रहस्थानानां प्रतिपादनं तत्र करोति सः प्रतिपादयति यत् एते एतानि तावत् निग्रहस्थानानि सन्ति यदि कश्चन अनया रीत वादे प्रतिज्ञां त्यजति अथवा प्रतिज्ञां स्वीया प्रतिज्ञा पालय असमर्था सगृही निगृही नाम पराजि अनया दशा सर्व्यक्रमेण संक्षेपक्रमेण के के विषया सी क्रमेण विषयाण पंचसु अध्याय प्रत्येक अध्या आध्को प्रतिदन ग्रंथे अस्ट है यदि वीकुम यहाँ चादी परंपरा भी सर्व समय न्याय एकमेव न्यायसूत्रेखको सर कुछ न यत न्याय न्यायसूत्र न्यायूत्र सूत्र लेखक कचन अतिरिक्त वेखक विदे अभी तोम पर परंपर सर्वीतमस्तपरनाम गौतम समीषा सम न्यायसूत्रण अच्छा समग्री ग्रंथ लेखकमस्त प्रतिभा की यदि समग्र से न्यायसूत्र लेखक एक य समग्र न्यायसूत्रजुन स आसी तरी कि सह कव प्रथमाध्याय न्यायसूत्र खंडयती अनतायसूत्र न्याय कस्मा तेन पैर्यक्ता यहां प्रति तर्क वाद यछति प्रतिज्ञा तो तदनीम सफली भर् सह सम्रे न्यायसूत्र आलोचना करो वस्तु यदि वश्या नागाजुनकृता अन्यान ग्रंथा अस्माकं दृष्टिपथं दृष्टिपथम आया वस्तु जुन सबग्र न्यायसूत्र आसी कि त्र नाजुन सेपरोप्रंथ बहव्यावर्ति तग्रहव्यावर्ति प्रमाण प्रमेयार विष बहुधा चिंता अस्त नैयायि पक्ष विद्यार प्रमाधीना अर्थव्यवस्थित तत्विता गंगेशोपाध्याय स्वीए ग्रंथे प्रमाणाधीना सर्वेश व्यवस्थित प्रमाणत लिखित अस्त साव्यन्दे अभी तो प्राचीने न्याय अतएव यत्र षोडशानां तत्त्वानां परिगणनं कृतमस्ति तत्र प्रमाणानां प्राधान्यात् प्रमेयस्य प्रथमं प्रमेयपरिगणनात् प्राक् प्रमाणस्य परिगणनं कृतमस्ति प्रमाणप्रमेय इति रीत्या तत्र नागार्जुनेन विग्रहव्यावर्तिन्याः एका वृत्तिरपि लिखिता अस्ति तस्यां वृत्तौ बहुषु स्थल वश्या यहाँ प्रथमाध्यातिर भागस कलोचना अनेकु स्थल विहिता है अतः वो निश्चि युग्री न्यायदर्शन न्यायसूत्र ग्रंथकार से अस्ग्रे न्यायसूत्रे क्या क्रमेण प्रतिता किंतावेश विद्यार अं दृष्टिपथे नयाम ये उद्देश्यपदेश पद एक दिवस उद्देश मैं प्रतिमण वस्तुसकर्तन उद्देश्य प्रयोजन होती क्रंथकार अस्य ग्रंथस्य करोन अच्छा ग्रंथ लक्ष्यम तशनात एकमेव एक लक्ष्य पुरस्ता त्यम विद्य नेग मोक्षावाप्ति समा दुखा विध्वंस अयम भी ग्रंथ इदमी दर्शन तमेव्य तमें तमेव, लक्षम, तमेव उद्देश्यं, मनसी निध प्रवर्त है अतएव प्रथमें सूत्रे ग्रंथकृता प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयवतर्क निर्णय वाद जल्प विदंड हेत्वास निःश्रेयसाधि तरीके निःश्रेयसाधिग अच्छा उद्देश्य परंतु आशंकाेयसाधि भवती। किमपी वा भवती। वा यदा ज्ञानं मोक्षस्य त ज्ञात कि अपर वी कि तदीमेवीति सखात्ति तरी नैयायिवीं यहाँ तरतरा दुखा निवृत्ति भाई तत्र एका प्रक्रिया प्रतिपीता विद्य कि अस्त यस् वय अस्सारे दुखम अम यमी कारण तशन आधार त्रे विदे तरी स आधार चिंतनी तमूल चिंत यदि मूल ज्ञात चेहरा तदा तूल से उच्छेद अस दुखवृक्ष संसार से उच्छेद कर्तव्य यदि तन्मूल ज्ञात नस्त उच्छेद कर्म न शक समाधीयते कि तूल त मिथ्यामे तूल किव्ञान यथा नास्ति तत्कार ज्ञान यहायते तरी त मिथ्या यहाम कि वस्तु विदे तस् शुक्ति परंतु त्र ज्ञान विदे इधम रजतमी शुक्तिषायक यदम रजतम इति ज्ञान त्ञान मिथ्याज्ञान तथा अस्माक मिथ्या मिथ्याज्ञा यमास्त आत्मा ज्ञान अनात्मन आत्ति यहां शरीर आत्मास्त इंद्रििया आत्मा शरीरे अहं अहं माने कस्य ना पर शरीर एक बुद्धि अहम गौर अहमती पदेन आत्म प्रतिभासी बरु अहम गौर उच्यमें कस गौरता न आत्म शरीरातिर कि शरीर से गौरता प्रतिभा अहम स्थूल जायम शरीर से स्थूलता न प्रतिभा परंतु आत्म स्थूलता प्रतिभा स्थूलता के शरीर से शरीर विद्यम स्थूलता आत्मनि प्रतिभा पूर्वोक उदाहे रजतत्व पुरो विद्यम शुक्ल नस्त परुक्त रजतत्व प्रतिभाति यदत अजते विद्य तथा युवरे विद्यार्थूल गौरव इको आत्मनि आरोप्य ज्ञान अहम स्थूल अहम कृश अहम गौरव तनात्मन आत्मा मिथ्या ज्ञान तथा यदुख विदे तस्खे सुखमी मिथ्यायुद्ध विद्यार भयुक्त अनया अभय मिथ्या भिन्नु स्थु यदात् नमे की ज्ञान युखम नव सुखम की जानम त्र दुख में ज्ञान यहाँ सर्वीन होती न सुखस्य सुख से लवदेशों तस्मा अय् अपवर्ग मिथ्याज्ञान केचन वदने शाल्य हम न तो वैशेकी मुक्तिमी जनार्दन वृंदावने शृगाल्व भवन्नाम परंतु वैशेकसमता सुख सुख विहीना मुक्ति अहम न प्राथएं यम अपवर्गष्मी स्वीकु भयप्रदमित भयप्रदोयुद्ध एकथ्याज्ञान ती भिषु भिन्नु मिथ्याज्ञान यथा शरीर जन्म जन्म परंपरा विषय प्रेत्य भाव किथ्याम वस्तुता मिथ्याज्ञान बंधन प्रदम नरु क्रिियाबुद्धिमन प्रेत्य फलदुखापर्गास्त प्रमेय अनया प्रमेय वर्गे प्रमेयर्गे पिगणिता पिगणिता ये तत्वा सी तुम विषय यथ्या ज्ञान बवती तंथ्या ज्ञानमें बंधन प्रदेश अतएव तमेयाण विषय मिथ्या ज्ञान दूरीकीय आत्म विषय यदिथ्या शरीर आत्मा इंद्रिया आत्मा मन आत्मा ज्ञानमेव आत्मा शरीर इंद्रियुद्धिवेदना संघात है आत्मदवाच्य इदी विभिन्ना मिथ्या तिथ्यां दूरीक अपेक्षित अने दिशा शरीरादीना विषय भी, भी इंद्रिया भी भी, प्रेत्य भाव भी अयम य अना शाता प्रैत्य वस्तु अय प्रभाव मरण यम होती तदे उच्य प्रेत्य प्रेत्य प्रेत्यनाम इण गौ धा प्रऊपसर्ग प्रेत्य गर्थ म भावः भावा उत्पत्ति मरण उत्पत्तिर प्रेत्यपेन उच्चते तेत्य भाव अना शाता प्रेत्य वस्तुरी तत्व्यवस्थित परंतु तस्विधा मिथ्याज्ञा प्रेत्य भाव अर्थात म उत्पादन यदा मरण मरणन जन्म नव कशन मृत यहाँ चारवाकदर्शन प्रतिपाद्य अस्माकम जन्मत जन्म आरभ्य मरणपर्यतम जीवन तथा अन कि नही प्रेत्य भिन्ना मिथ्या भविमर् तथा चपवर्ग विषयर्गोषण अपवर्ग कम अपवर्ग वात यही बहु भद्रक लुप्त बहु कल्याण लुप्त बहुसुखम लुप्त अवस्थाया किम सुख न अनुभूयते तरी किम कचन बुद्धिम तम अपवर्गं प्राप्तुं प्रयतेत अंत सर्वाणी मिथ्या जाने की दोषा के दोषा रागद्वेश मिथ्याज्ञन युक्त रागत सुखयुक्त तेषा योक्ष अपवर्गवस्था अभीपता परंतु त्रा द्वेशमें सुख त भवति भवति किमपि सुखं तस तस, त, तस्या, भी देशो ताम जनाह तत्र तत्र न ताम वि भवति तुभूय तगर तपेक्षा सै दोष प्रयस तोषम जन हिंसा कौती स्थे कौन प्रतिषिद्ध मैथुना आचरती शरीरण पुनशवाचा अमृत भाषण कौती परुष कठोर वचना प्रयुंजते पिशुन वजती सूचना कौती मनस परोह कौती द्रोह कौतीद्रव्य नास्तिक्यंज आचरतीन एक दोष प्रयुक्ता सन् तर ही यदा ज्ञानम मिथ्याज्ञानमती मिथ्यापय आचरण न विदा यदा सह जाति अहम न शरी रहा। शरीरा शरीर अहम शरीराति अहम शरीर अधिष्ठाता अहम शरीर से स्वामी शरीर तो कवल मदीय भोगायतन भोगार्थम कवल भोगाथ क्यों भोगाथ यमया उचित अचित वह धर्म अधर्म वचर तर धर्म से धर्म से यल यूपोगामेंदीर अनया धारणया किं भवति तेषां फलानाम् उपभोगे अस्माकं कश्चन दृढः राभो न भवति यतोहि एतत्सर्वं तु मम कर्मानुसारं प्राप्तमस्ति अत एव अस्माकं या प्रवृत्तिः भवति सा अशुभाप्रवृत्तिर्ना भवति शुभा प्रवृत्तिर्भवति शुभ प्रवृत्ति का शरीर दान कौती अचा सत्यम वजती प्रिव स्वाध्याय कौती मनसा दया करो अस्पृ्या परद्रव्या अस्पृ्या कौती श्रद्धा च पुनश्च धर्माधर्मौ धर्माधर्मौ द्वावपि प्रवृत्तिसाधनौ विद्येते धर्मेणापि प्रवृत्तिः भवति अधर्मेणापि प्रवृत्तिः भवति पुनश्च जन्मविषये जन्म, जन्म किं भवति तत्र क्रमः एवं प्रतिपादितः दुःखजन्मप्रवृत्ति दोषमथ्याा उत्तरो अपवर्ग यदा तत्व मिथ्याज्ञान अपय मिथ्याए दोषा अपये कि दोषा प्रतिपातागद्देश मोहा सद्षयको रागो सोष असद्षय रागोष अतएव शुभ विषयों राग दोशुभ की राग दोशर्तव्यं ये ये मया आचरण तस्य तचरण से फल शुभकर्म क्रीय से चे तशुकर्मा आचरित तदीम् द्वोर कर्मणो फल लपस्य है अतएव राग देशमोह रागद्वेशो दोषा तरीगणना पिहारस्तु परि क्या यहां मिथ्याज्ञान मिथ्या अपया तदा दोषा दोषा यदापय प्रवृत्तिरया पापा प्रवृत्ति शुभात्म का प्रवृत्ति उभयीधा प्रवृत्ति सावृत्तिरवया अनतर क्रमेण अत्र पशा गीतायामकर्मयोग उपदी अगीय बोति यतो य उभयधना कर्म पापात्मका शुभात्मका पुण्यामक उभय कर्मण तो लप्यसे यदि फल लप्यसे तस्त कर्मण भोग करीय भोगाथ भोगायतनमेक्ष भोगायत नाम शरीर शरीर अपेक्षित चे तरी प्रेत्य परंपरा तो चलते मरण जन्म भविष्य तुभाना कर्मण भोगाए अतएव प्रवृत्श करीय सीनाश कदा यदा राग राग अति शुभ शुभा कर्मा सोषा अपयाति? यहाँ तलानाषा राग अपया कुछ पैज्ञा यम सुखम दुःख संसारे युकिचि सुखम अ तत्समें सुख दुखिद विदे विद्यते संभवती युद्ध सुख तो सै दुख से संपूर्णतयावर्जन भव अत सुखा सुखं प्रति यग विद्य सगो वस्तु शनै शन क्रमश पैर एवं दोषापाए प्रवृत्ति अपयाति शुभात्मका अशुभात्मका उभयी प्रवृत्ति अपयातिन प्रथम अशुभात्मका अन शनैशन क्रमेण ईश्वरापणबुद्या क्रीय प्रवृत्ति त्रा प्रवृत्ति नपयाता परंतु तस् प्रवृत्त कारणीभूता यहाग आसग अपग रागे अपगते तो वस्तु सा प्रवृत्तिर ईश्वरापणबुद्या क्रीय ईश्वरापणबुद्ध प्रवर्तमी सती फलजनने सर्थ न सुख दुख उत्पादनेमर्थ ना ये सुख सुख सु, कारणीभूत नास्ति, दुख कारणीभूत पापना तलानागा जन्म सै जन्म नर् जन्म न स जन्म नव यधँ यीव लीवन से अन कि अपर जीवन नब्धे नाइ प्रा शक्य अतएव अस्य, जीवन अस्य यदा अवन से तदन शरीर प्राप्ति शरीर प्राप्त कारणीभूता सुख सुख दुखा कारणीभूता पापुण्य पुण्यनाभापी पाप नास्त्यमस्तो शरीर सैदे यतो यही शरीर सर्वदूर्ण फल से सुख से दुख से उपभोगाय अत फल अस्मदे दुखें न भुख्य कारण नस्माे दुख सियान स्वेण अवस्थि आत्मन स्वूपे अवस्थि एक अपवर्ग लपवर्ग असर न्यायर्शन से प्रतिपा उद्देश्य प्रयोजन विद्य आत्मन स्वूपेण अवस्थित तत्स्वीद विदेन ज्ञानम आत्मन आगंतुको गुण दुख आत्मन गुणा, गुणा। या ये ये गुणाः आत्मनः विशेषगुणत्वेन प्रतिपादिताः सन्ति ते सर्वेपि गुणाः वस्तुतः आगन्तुकाः गुणाः सन्ति कारणक्रमेण कारणसामग्रीसमवधाने सति तेषां गुणानाम् उत्पादः भवति यथा ज्ञानस्य उत्पादविषये उच्यते यदा आत्मा मनसा युज्यते मन इन्द्रियेण इन्द्रियम् अर्थेन तदानीं प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं भवति परन्तु आत्मा आत्मनः मनसो योगः मनसः इन्द्रियेण योगः एवं तु ज्ञानसामान्यं प्रति आत्ममनसो योगः सामान्यकारणत्वेन प्रतिपाद्यते परंतु आत्मनसो योगे सदभाव नोत्पद्यते अपवर्गवस्था जानम नोत्प्य कि दुखमी नोत्प्य अतएव आत्यंति अपवर्ग प्रति आतंतिवृत्तिनाम य दुख निवृत्ते अन दुख से उत्पाद नए जीवने यद्य विभिन्न कालेश दुख सेवृत्ति परुखा दुख निवृत्ती भिन भिन्न कालु उत्पन्ना आत्यंतिक यही दुखनिवृत्ते किंचित काम अपरस दुख से उत्पत्तिर्भव अतएव आत्यकुखन परम पुषाथ अपवर्ग सदनीम लक्य है तदनीमे प्राप्तुं शक्यते यदा एतेषां तत्त्वानां ज्ञानं स्यात् तर्हि एवं तु अस्य दर्शनस्य प्रयोजनं प्रतिपादितम् उद्देश्यं प्रतिपादितं संक्षेपेण इदानीम् अस्य ग्रन्थस्य ये य सूत्राणां यः ये क्रमः येषां विषयाणां प्रतिपादनं कृतम् अस्ति प्रथमें सूत्रे यहां पिगणन तत्वानां तथा पिगणन से आवश्यकता किम तथा वर्गीकरण करचारणी विद्यार प्राथमिकेण तमाण प्रमेय अने तत्वा पारगणन प्रार्भ प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनम् इति रीत्या प्रथमं प्रमाणम् अनन्तरं प्रमेयं प्रमाणं नाम प्रमायाः करणं प्रमायाः यत् करणं भवति तत् प्रमाणम् तत उच्यते किं तावत् प्रमेयं प्रमे, प्रमे प्रमायाः यद्विषयं तत् प्रमेयं भवति तर्हि न्यायसिद्धान्तानुसारेण यत् किमपि विद्यते तत्सर्वमपि प्रमेयं यतोहि एतेषां सर्वेषां तत्त्वानां ज्ञानमपेक्षितं तत्त्वज्ञानमपेक्षितं तत्त्वज्ञानं नाम प्रमात्मकं ज्ञानमेव तर्हि तत्त्वज्ञानविषयता एतेषां षोडशानामपि तत्त्वानां भवति अत एव प्रमाणानामपि प्रमेयता भवति प्रमेयाणां प्रमेयता तु विद्यते एव संशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तवयवतर्कनिर्णय वादजल्प वितण्ड हेत्वाभासछलजातिनिग्रहस्थानामपि प्रमेयता विद्यते यदि एवं सर्वेषामपि प्रमेयता तर्हि किमर्थम् एतेषां सर्वेषाम् अतिरिक्तरूपेण परिगणनं कृतं का विद्यते आवश्यकता अत्र प्रथमे प्रथमे सूत्रे एव यदा वात्स्यायनः व्याख्याति तदा विवेचयति किमर्थम् एतेषां भिन्ना भिन्नानां भिन्नानां विषयाणां तत्त्वानां परिगणनं कृतम् एतेषां प्रमेयता यद्यपि समाना विद्यते तदानीमपि प्रथमं प्रमाणानां प्रमाणानां प्रथमं परिगणनम् अस्मात् कारणात् क्रियते यतोहि कस्यापि तत्त्वस्य प्रमात्मकं ज्ञानं प्रमाणाधारितमेव भवति अत एव प्रमाणानां प्राधान्यं प्रमाणानां प्राधान्यवशात् अत्र प्रमाणस्य परिहारम् अनन्तरं प्रमेयाणां केषां प्रमेयाणां केवलं द्वादशप्रमेयाणां यद्यपि अन्येषामपि प्रमेयता प्रमे विद्यते केवलम इमानि द्वादश एव प्रमेयाणि सन्ति एवं न परन्तु एतेषां द्वादशप्रमेयाणां परिगणनस्य औचित्यम् एवमेव विद्यते यत् एतेषां मिथ्याज्ञानं बन्धाय भवति तत्त्वज्ञानं तु अपवर्गाय जायते अत एव प्राधान्यवशात् एतेषाम् अत्र परिगणनम् अनतर तो संदेह संशय पिगण कि तस्य पारगणित यन अवादिचि अन्वे मूल कस्चन सदेह अतएव संशय अगणित पुनश्च प्रयोजनं प्रतिपादितं विना प्रयोजनं प्रयोजनम् अविज्ञाय न प्रवर्तते इति सूक्तिः यदि प्रयोजनं न प्रतिपादितं तदा कश्चन मूर्खोऽपि तस्य विषय अर्थस्य विषये प्रवृत्तो न भवति अत एव तत्र प्रयोजनम् दृष्टान्तः अनन्तरं दृष्टान्तः परिगणयः यत्र किम दृष्ट दृषात यौकिपरीक्ष बुद्धिसम्य दृष्टान लौकिस्टे ये सुद्धि सामन ज्ञान स दृष्टिक दृष्ट आधारी विवेचन करना दृष्टान कशन निष्कर्ष प्राप्त न शकते विचारयु न शक्य अतएव दृष्टि सिद्धांत सिंह सिद्धांत पिगणन अन क्धात सिद्धांत वस्तु सिद्ध अंत सिद्धांत्य अस्त सिद्धांत चतुर्थ विभाग ग्रंथेस्ट कस्ात स्वीक्रीय कस्दात कचिथ है कस्न सिद्धांत कवल विचारणा स्वीक्रीय से अने रीत्या तत्र सिद्धान्तानां चातुर्विध्यं तत्र प्रतिपादितम् अनन्तरं तर्कः प्रमाणप्रमेयदृष्टान्तसिद्धान्त अवयवसिद्धान्तानन्तरम् अवयः अवयवः अवयवः किमर्थं परं प्रतिबोधयितुम् अवयववाक्यानि प्रयुज्यन् प्रयुज्यन्ते प्रतिज्ञाहेतु उदाहरण उपनयनिगमनानि अवयव पदेन, पद प्रति अवयवन अहम कया कया परोपी यह पद्धत अ ज्ञान प्रति प्रयोग क्रिय साधन जान कारण्ड व्यक्त व्यवस्था है यहाँ अति परामर्श कारण यदा अवयववाक्या प्रयुक्तानि तद ये यह श्रोता विद्यारश उत्पन्न परामर्शा दस्य जायते अनमक अतएवी पर कारण्राहक यदा भिन्ना प्रमाणन विरोधेन सूपस्थिता सी एक्न विषए तदा तरका हा एकं अर्थं अपरस्य तर्क एक अर्थ अतिरोधन एक प्रमाण यति तरधम उपदर्शयत तर्क अपर अपर प्रमाणम अगृहीत एतदेव एक तरक उपयोग तरक निर्णय निर्णय एवं संशयाद आरभ्य निर्णयपर्यत प्रक्रिया प्रति युँ कया रीत प्रयास कर्तव्य अन्व्रिया सैदी अतएव उच्यते विमृश्य पक्षाभ्या अर्थवधारण निर्णय विमृश्य सदेह निधोपस्थपन द्वारा विपक्षोपस्थाद्वार यहाँ अर्थस्य से अवधारण क्रीय से तवधारण निर्णय उच्च तरी क्रमेण अर्थवधारण कर्म शक्य है यदा सन्देह अस्तानुखें पुनसाता अभ्युपगम सिद्धांत विशेष अभ्युपगम सिद्धांत कि तत्व उपस्थाप्य तदर्थ विचार्य पञ्चावयववाक्यानां प्रयोगं विधाय तर्कप्रयोगद्वारा एकस्य पक्षस्य खण्डनं विधाय निर्णयः करणीयः एवं रीत्या प्रमाणात् आरभ्य निर्णयपर्यन्तं वस्तुतः स्वयं केन कया पद्धत्या ज्ञानं प्राप्तुं शक्यते इति प्रतिपादितम् अनन्तरं तु वादात आरभ्य भ्य वादजप विदंडेवास छल वादे जातिग्रहस्थान वाद विम्य पक्षाभ्या पक्ष्रहनार्थ निर्णयाथे कि अस्ट पक्षे विपरी विपरीत पक्ष उपस्थप्य विचार बोति किी कि अल्थ तात्पर्य कया रीत्यात विचारणीय कचार्य वाद पुन जल जल कि अनद जल्पे क्युराम प्रयोग कवलम प्रमाणावे प्रयोग ना तो जाुत्तरा असुत्तराम प्रयोगन वितंड एक कथा यवल पर पक्ष खंडनमें क्रिय पक्ष से उपस्थापन न क्रीय सातंडा हेत्वा भाषस्तावत यद हेतुना अत्य है परे नुमा शक्य हेतुवत् हे प्रतिभा स हेत्वा भाषा वस्तु स हेतुर्नास्तु हेतुवत्तीयते हेतुपेण समस्था स हेत्वा भाषा छलुत्तर छल उतर भिन्नया बेवा भाषा हेतुद आभासंते हेत्वाभासा वस्तुतस्थ हेतव नीं पर हेतुपेण प्रतीय अर्था तर्शन किसीचन अन्स कर्त्य कि कर अ शक्य यदि अे तर तरी तदनुम्य सदनुमती अतएव ते हेत्वा भाषा पुच्य जलम दृष्टि अग्नि वाचति चेहत जलम हेत्वा भासा कि अग्नि दृष्टि धूमंछति अेसा परंतु यदा धूम दृष्टि अग्ने स नीत छल अर्थविकलोपत् वचन विघात कन्न अभी प्राए वचनम उत्तर परचन से अन्द्र यदा परपक्षखंडन विधीयन से तदुच्यते छलं यदा कस्यचन कश्चन देवदत्तः नवीनं कम्बलं धारयति कश्चन वदति नवकम्बलोऽयं देवदत्तः अपरश्च कथयति किं भोः अयं तु अत्यन्तं निर्धनः कुतूस्य नवकम्बलानि भवितुमर्हन्ति तह अनया रीत प्रथमपद अर्थ आसी नवीन नवीन कंबल द्वधय प्रथम वाक्य प्रयुक्त आसी शोत्र तो नवसख्या कबलवा अतर् छलन प्रश्न से क्रीय खंडन क्रिय है पुनचा जाुतरा सी तथा कशन अन्मो शब्द अतवत् अदी भो यदि कार्य शब्द अति भादी तरी आकाश से पदार्थर्मिया शब्द अत्य कथ शबी पदार्थ आकाशम की पदार तरी पदार क्या निर्या रीत्या प्रस्तुत एवं यदुतर प्रस्तुत तुत कि आधार कशन आधार तस्त अत अनया रीत अत नक्य विभिन्ना ज्याुत्तरा सी चतति संख्या का विवच्य निग्रहस्थय सेचल एक उत्तर शब्द नित्य अपरेण प्रयुक्तं शब्दः अनित्यः यदा युक्तिः समुपस्थापिता तदा प्रथमा वदति स्वकीयं स्वकीयं स्वकीयं पक्षम् आधारीकृत्य भोः मया कथम् इव उक्तम् आसीत् यत् शब्दः अनित्यः यद्यपि प्रथमं तेन शब्दस्य नित्यत्वसाधनाय प्रतिज्ञा कृता आसीत् परन्तु अनन्तरं तेन एवं प्रोक्तं यत् कुतोऽस्य शब्दस्य नित्यता मया तु न एवमुक्तं शब्दः नित्य इति तर्हि सः प्रतिज्ञां त्यजति इति प्रतिज्ञा हानिः अत पराजितः भवति निग्रहस्थानमिति एतेषु षोडशसु तत्त्वेषु छलजातिहेत्वाभासछलजातिनिग्रहस्थानानां परिगणनं कृतमस्ति एतेषां तत्त्वज्ञानं कया प्रक्रियया निश्रेयसाधिग उपयुक्त भवतीश् जागृत ये तो न प्रतिभा तत्व तत्वन निःश्रेयस भव अतएव वस्तु एक उपयोग प्रतिद्यते यहाँ रक्षणा कंटक निर्मीय तर पाशे तथा तत्व से उपयोग विद्यम उपयोग करीय तत्व से चिंतनी यतिपक्षि यदनुम प्रयुक्त या युक्ति प्रदर्शिता कं वस्तु सदुक्ति सा असदुक्तिनात्युत नास्त कि छोत्तरमस्त अवगत विचारणीय ज्ञाते चेत स्वीय यस्म ज्ञान विश्वास तस्मा तत्वये ज्या, अगम भवति भवितुमर्हति एतदेव प्रमुखतया अस्य ग्रन्थस्य प्रतिपाद्यं विद्यते ग्रामविषयेभ्यः भवद्भ्यः एता कालेन प्राचीनन्यायशास्त्रमधिकृत्य तत्र च षोडशपदार्थविवरणं बहु सम्यक् निरूपणार्थं वयं भवतां धन्यवादान् समापयामः अत्र भवद्भिः यद्यपि सम्यक् स्पष्टतया सर्वं विवृतं तदा तदा मयापि तत्र किन्तु तत्र लिखितानि एकस्थलेषु प्रायः किञ्चिदेव प्रष्टुमिच्छा आसीत् केवलं स्पष्टत्वाय भवन्तः किञ्चिदेव विशदीकुर्वन्तु सूत्राणाम् अध्यायरूपेण आन्यरूपेण विभारस्तु यः कृतोऽस्ति तत्र भवद्भिः सम्यक् एतत् पूर्वं निरूपितम् एककर्तृकं वा द्विकर्तृकं वा मम वर्णे अनन्तरं तत्र सिद्धान्तः भवति वर्णितः आह्निकशब्दस्य कोपि विशिष्टः प्रयोगविशेषः अस्ति वा आह्निकं नाम अन्य सामान्येन उच्यते किल अहं नाम दिनमेव अथवा चतुर्विंशतिघण्टात्मो वा अध्यायस्य आह्निकत्वं व्याकरणेपि एवं दृश्यते मम भाषापि एवम् अस्ति प्रत्यहं एवं किञ्चित् उक्तम् इत्यस्ति वा ज्ञातुमिष्यते पञ्चरात्रम् इत्यादि शास्त्रेषु एवं पञ्चसरात्रेषु उक्तम् इति विद्यते तथा शास्त्रस्य निर्माणे एतत् हेतं प्रदर्शयति वा यथा अहं चिन्तयामि द्विधा भवितुमर्हति यतोहि तत्र किमपि साक्ष्यं तु अस्माकं पुरस्तात् नास्ति एका एक विधावे यद यदा तदा दिने, ग्रंथा ग्रंथ निर्माण कृत तदास्त आधुनिकवत्में प्रतियम एवं भवया रीत्या यदर्गीकरण विजेते वर्गीकरण वैज्ञा एक विषयाण प्रतिदन अपरे यहाँ विषयाण प्रतिदन ते विषया परस्पर अत्यम सम आधुनिकेक्शर एक व्याख्या विषया प्रतिपाता तथैव तत्रापि एकस्मिन् आन्यके ये ये विषयाः प्रतिपादिताः तेषाम् अत्यन्तं सम्बन्धः अपरे अपरे अहनि ये विषयाः प्रतिपादिताः द्वितीये आन्यके विषयाः आगताः तेष्वपि विषयेषु परस्परम् अत्यन्तं घनिष्ठः सम्बन्धः भवति एका प्रक्रिया तु एवं भवितुमर्हति अप् यत् अनया रीत्या तैः लिखितं भवेत् दशसु ताम्हे दिनम् इति भवति पञ्चाध्यायेतुमर्हति किन्तु अहं यथा चिन्तयामि अपरा सम्भावना अधिकं मम मनसि आयाति यतोहि सूत्ररूपेण प्रतिपादितमस्ति तर्हि एकस्मिन् अहनि येषाम् एषां विषयाणां पाठनं कृतं ते, ते विषयाः एकस्मिन् आह्निके परिगणिताः यतोहि अत्र कारणम् एवं प्रतिभाति एकेन समग्रः समग्रं न्यायसूत्रं लिखितम् इति तु मया प्रतिपादितं परन्तु तत्र एवं न वक्तुमिच्छामि अहं यत् सर्वथा नवीनम् एतत् न्यायसूत्रम् अक्षपादेन गौतमेन प्रतिपादितं यतोहि तत्र कारणम् इदं चरकसंहितायाम् अनेकत्र न्यायसूत्रस्य विविधाः विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति सम्यग्रीत्या किञ्चित् परिवर्तनेन किञ्चित् व्यत्यासेन पुनश्च अस्माकं यादृशी प्रक्रिया विद्यते लिखितस्य प्रक्रिया अस्माकं नासीत् अस्माकं प्रक्रिया, प्रक्रिया करणपरम्परैव संरक्षणस्य आसीत् श्रुतपरम्परा आसीत् तर्हि यथा तत्रापि कश्चन आह अनिमित्यतो भावोत्पत्तिः एवं पुनश्च यदा अहं विचा अविचार अविचारे व्यचारयं वैदल्यसूत्रस्य न्यायसूत्रस्य अन्तः सम्बन्धविषये तस्मिन् विषये एकः आरेखो लिखितः आसीत् एवं प्रतिभाति यत् अनेकत्र वैदल्यसूत्रे यानि खण्डनानि सन्ति तेषां खण्डन खण्डनानाम् आभासः परीक्षाप्रकरणे यानि सूत्राणि सन्ति इत्यत्र आयामि अतः मम एषः निष्कर्षः अस्ति यत् पूर्वशः प्राक्कालतः एव नागार्जुनस्य पुनश्च कृतः कर्तुः पक्षपादस्य प्राक्कालेपि चर्चायाम् एतानि सूत्राणि आसन् अतः एव जयन्तभट्टेन एकत्र प्रोच्यते आदिसरगात्रमिति वेदवधिमहाविद्याः प्रबुद्धाः संक्षेपविस्तरविवक्षया तु तास्तां कर्तॄम् आचक्षते तर्हि एवं मम अभिमतं प्रतिवहति यत् एकस्मिन् एक दिशे दिने यावान् पाठः तैः पाठितः स पाठः पर्वः अस्ति अन्यदेकं प्रष्टव्यं सूत्रशैलीविषये सूत्राणां ग्रथनं यथा अस्ति विभागार्थं यथा भवति तत्र यदि अधिकरणशैली इति किञ्चित् वयं न्यायसूत्रेषु अधिकरणं भवति किल तत्यानि अस्ति वा न वा इत्येकं यथा इदानीं मीमांसायाञ्च विद्यते अधिकरणगुपुत्वं व्याकरणे प्रायः प्रकरणत्वेन उच्यते एवम् अस्मिन् शास्त्रे किमपि विशिष्टं प्रकारम् आधृत्य सूत्राणि प्रणीतानि सन्ति वा यद्वा यत्र इदानीं पञ्चाङ्ग् पञ्चाङ्गम् अधिकरणं इत्यादि भवति तादृशमत्र तादृशी काचित् विशिष्टा रीतिः न्यायसूत्रेषु विद्यते रूपेण तु अत्र नास्ति परन्तु तदेव विद्यते सा एव प्रक्रियापदार्थानां कृतः लक्षणं कृतं परीक्षा विद्यते एकैके स प्रश्नान् समुपस्थाप्य विद्याज्ञानस्य सर्वस्यापि न दोषावहत्वम् इति भवद्भिः मुख्येव उक्तम् मुख्याज्ञानां सर्वेषां मया तथा श्रुतं तथैव वा इति पूर्वं तत्र मम सन्देहस्तु विद्यते सर्वेषामपि मिथ्याज्ञानानां दोषावहत्त्वम् अस्ति न वा इति केषाञ्चन विषये एव मुख्याज्ञानं न युज्यते इति उक्तमेव मा अहम् अशुणम् चेत् मया एतेषां द्वादशतत्त्वानां विषये यत् मिथ्याज्ञानं भवति तत् साक्षात् बन्धनकारी भवति अन्येषां विषयेपि यत् मिथ्याज्ञानं भवति तदपि बन्धनकारी भवितुमर्हति किन्तु न साक्षात् किन्तु परम्परया अपि तु तत् दोषामहत्वं नाम बन्धनहेतुत्वं बन्धनहेतुत्वं सर्वत्र साक्षात् अस्ति तत् स्वीक्रियते परन्तु यद् यदि तथा उक्तमस्ति न यतोहि एवं साक्षात् बन्धनकारित्वं कुत्र एतन्मनुसिन्धाय सम्यक् केवलं तत्तः अपवर्गविषये केवलम् एवं प्रश्नमेव मया एते स्तु शब्दस्य प्रामाण्यम् अङ्गीक्रियते भवता नाम अपोर्विषयत्वेन नो चेदपि ईश्वरत्वात्प्रमाणत्वेन अपि यदि स्वीक्रियते स स्वरात् भवति इत्यादि तत्र पर्येति यक्षक्रीडनं ब्रह्माणः स्त्रीगिर्वाह यान इत्यादि उपनिषत्सु विद्यते कुत्रापि सुखस्य सम्बन्धः नास्ति सुखस्य नास्ति इति तु स्पष्टमुक्त कण्ठरूपेण उक्तमस्ति सुखस्यापि स्पर्श एव नास्ति इति प्रतिपादितम् अतः तस्यापि अन्ति